ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम नमो नमो नमो नमो नमो नमो दलोक चक्षुरमीलना तस्म श्रीगुरव नम चैतन्य मनोभेष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक हे कृष्ण कुणा सिंधु दीनबंधु जगतपे गोपेश गोपिकाधाका नम सुना गौराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभान सुवी प्रणमा हरिप्रिय पांछाकतू कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद्री अद्वैतगदाधर श्रीवासरी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आज हम कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के बारे में क्योंकि यहाँ माताजी और प्रभुजी वगैरह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करते हैं भक्ति तो विनोद ठाकुर जो हमारे परंपरा के एक महान आचार्य हैं, वो कहते हैं जय दिन ग्रहे भजन देखी ग्रह गोलो थे गोलोक भाई शिल भक्ति विनोद एक गृहस्थ वैष्णव थे अंग्रेजों के समय में मैजिस्ट्रेट थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी बहुत प्रकार की सेवाएं उनके पास थी बहुत अधिक व्यस्त दिनचर्या थी उनकी लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कंप्लेन नहीं की किसी चीज के लिए कि या इस चीज के कारण मेरे भगवत भक्ति में बाधा आ रही है मेरे परिवार के कारण मेरे नो जॉब के कारण या किसी और चीज के कारण नहीं बल्कि उन्होंने अपना दिनचर्या इतना सुव्यवस्थित रखा था कि जिसके द्वारा वो दोनों प्रकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको सुव्यवस्थित रूप से निभाते थे तो हम सबके जीवन में दो प्रकार हम सबका दो प्रकार का जीवन है एक है आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जिम्मेदारी और दूसरा है भौतिक जीवन और भौतिक जिम्मेदारियाँ हैं तो जब तक हमारे पास ये शरीर है और ये शरीर किसी न किसी वर्ण और आश्रम से बिलोंग करता है चाहे ब्रह्मचारी है गृहस्थ है वानप्रस्थ है सन्यासी है ब्राह्मण है क्षेत्रीय है वैश्य है शूद्र है जब तक ये शरीर है उसके साथ साथ इस शरीर के धर्म भी हैं कई प्रकार के धर्म होते हैं मन का धर्म है शरीर का धर्म है आत्मा का धर्म है जिसको भक्ति ठाकुर ने क्या कहा जैव धर्म एक ग्रंथ ही उन्होंने लिख दिया कि जीव का असली धर्म क्या है तो हम सब लोग बहुत अधिक एक्सपर्ट होना चाहते हैं अपने भौतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हाँ भौतिक जीवन को सफल बनाने के लिए लेकिन देखा जाए आज तक कोई व्यक्ति अपने भौतिक जीवन में सफल नहीं हुआ है प्रभु पद कहा करते थे हिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट और मट लाइफ इज इम्पॉसिबल भौतिक जीवन तो इम्पॉसिबल है बनाए रखना और भौतिक जीवन कब तक हमारे साथ है जब तक हमारे साथ ये भौतिक देह है भौतिक शरीर है अरे भौतिक शरीर भी कब तक है बहुत लंबे समय के लिए नहीं है कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए है जिनको उंगलियों में गिना जा सकता है लेकिन हम अधिक से अधिक अपनी चिंता अपने जीवन के उद्देश्य प्लानिंग आदि एक ही चीज़ के लिए सदैव बनाए रखते हैं वो है कि कैसे भौतिक जीवन को सुगठित बनाया जाए सफल बनाया जाए लेकिन असली जो आध्यात्मिक जीवन है उसको हम भूल जाते हैं और हम बने ही हैं कृष्ण की सेवा के लिए जीवेर स्वरूप है दास क्योंकि हमारा स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना तो हम कृष्ण की सेवा तो छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं एको बहुश हमारा निर्माण ही इसलिए हुआ था किसलिए हम बनाए गए थे भगवत सेवा के लिए बनाए गए थे लेकिन भगवत सेवा को ठुकरा कर जीवात्मा अलग होना चाहता है और उस सेवा को स्वीकारना चाहता है इसका मतलब वो स्वामी बनना चाहता है मालिक बनना चाहता है ईश्वर बनना चाहता है और धीरे धीरे परमेश्वर बनना चाहता है तो इसी कारण से हाँ फिर हम भगवान से अलग हो जाते हैं और अपने असली धर्म को भूल जाते हैं क्योंकि जीव का असली धर्म क्या है कृष्ण की सेवा करना भगवान अवतरित होते केवल इसी चीज के लिए में है में कृष्ण कहते जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूं धर्म की हानि मतलब जीव जब कृष्ण की सेवा भूलता है जो उसका परम धर्म है तब भगवान अवतरित होते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण आए उनके नाना प्रकार के अवतार आए तो ऐसे ठाकुर एक ग्रस्त होने के बावजूद भी अपने जीवन से हमें सिखाते हैं कि भगवत भक्ति के लिए कोई वर्ण और आश्रम ये नहीं है बाधक नहीं है तो श्रीलम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने सारे कार्यों को करते हुए हैं उन्होंने ये सिखाया वो आचार्य है और आचार्य का मतलब है जो अपने आचरण से सिखाते हैं उन्होंने सबको सिखाया कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में कृष्ण को प्रायोरिटी देनी चाहिए प्राथमिकता देनी चाहिए हाँ भक्त का मतलब ये है कृष्ण को प्राधान्य देना कृष्ण को सेंटर में रखना कृष्ण को प्राथमिकता प्रदान करना सबसे पहले लाइफ में कृष्ण हाँ पांडव इनके जीते जागते उदाहरण है पांडवों के पास सब प्रकार के ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उन्होंने किसी चीज को प्राधान्य दिया अपने जीवन में तो वो कृष्ण थे जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ हो रहा था तो कौरव दुर्योधन आदि दुशासन कर्ण आदि ये सब मिलकर क्या इकट्ठा कर रहे थे पूरे भारतवर्ष के राजाओं को अपनी ओर सेना इकट्ठा कर रहे थे लेकिन पांडवों ने जब ये भी सोच रहे थे कि हमें युद्ध करना है और फिर युधिष्ठिर महाराज उनको द्वारका भेजते हैं अर्जुन को है ना और अर्जुन द्वारका जाते हैं अभी सारे राजाओं से बात हुई थी और सबने सोचा था कि अभी द्वारका के राजा बचे हैं कृष्ण हैं उनको हमारी ओर आ जाए वो उनसे हमें सहायता चाहिए दुर्योधन भी जाते हैं अर्जुन भी जाते हैं हम उस लीला को पढ़ते हैं महाभारत में और भगवान जब द्वारका में शयन कर ही रहे थे तो ये जल्दी पहुंच गए शायद नाइट ट्रेन से पहुंचे होंगे हाँ और ये दूर बहुत पहले पहुंचा था जाकर भगवान उठे ही नहीं तो उनके सर में सर के पास जाकर बैठता है हाँ जो आंसुर होते हैं वो टेंशन देते ना सर में जा कर बैठते हम कहते ना आजकल व्यक्ति बहुत दिमाग खा रहा है टेंशन दे रहा है मतलब तो सर में जाके बैठना तो भगवान सोए रहे थे तो दुर्योधन बल्कि अलाउड नहीं था वो जाके बैठता है वेट कर रहे कब कृष्ण उठेंगे और अर्जुन भी पहुंचते बाद में जाकर भगवान के चरणों में बैठते हैं भागवतम कहता है सारंगान पदाभुजम सारंग मीन डिवोटी जो भक्त है उनका भगवान के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है तो अर्जुन जाके बैठे दुर्योधन भी बैठे तो भगवान उठते हैं भगवान उठते सबसे पहले किसको देखते हैं अर्जुन को भगवान ये हो ही नहीं सकता भगवान उठ के किसी आसुरी प्रवृत्ति को देखना चाहेंगे आसुर को देखने में आनंद अनुभव करेंगे इम्पॉसिबल भगवान उठते किसको देखना चाहेंगे डिवोटीज को और डिवोटी उठ को उठते ही तो किसको देखना चाहेंगे भगवान को साउथ इंडिया में आप जाते हैं तो हर जो मंदिर है वहां नारायण के टेम्पल है विष्णु टेम्पल्स है तो भगवान को जब सुबह उठाया जाता है तो भगवान को सबसे पहले गाय का दर्शन किया जाता है सबसे पहले कृष्ण कुछ चीज देखते हैं तो गाय को देखते हैं क्यों क्योंकि उनको क्या प्रिय है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य पिताय भगवान को उनके भक्त और गाय सर्वाधिक प्रिय है तो भगवान को ये दोनों व्यक्ति निवेदन कर रहे थे उन्होंने कहा मैं पहले आया हूं मेरी मेरी मांग को पूरा करो अर्जुन ते जो जब दो होते जो छोटा कुछ मांग करता है तो पहले उसकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए बड़े को बाद में हाँ ये तो बिल्कुल अटका हुआ था इन्होंने कहा ठीक है बोलो क्या चाहिए दुर्योधन ने कहा हम तो अभी युद्ध की तैयारी में हैं और आपकी सहायता चाहिए आप कैसे हमें सहयोग प्रदान कर सकते बताइए तो कृष्ण ने कहा मेरे पास दो चीजें हैं एक तो स्वयं मैं हूँ और दूसरी मेरी नारायणी सेना है जो आ, कोई जयी नहीं कर सकता उस पर अजयी है नारायणी ना। तो दोनों में से आपको चूज करना होगा तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान तो कुछ काम कहे नहीं मेरे जीवन में जैसे हम मंदिर जाते हैं भगवान को घर में नहीं बुलाते भगवान की वस्तुओं को भगवान गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे स्वास्थ्य नाम शहरत ये सब चाहिए तुम मंदिर में अच्छे लगते हो घर में आके कौन तुम्हारी सेवा करेगा टेंशन क्यों बढ़ेगा हमारा हाँ ये सब नहीं चाहिए तो अर्जुन की प्रवृत्ति वैसे ही थी इसकी दुर्योधन की दुर्योधन ने कहा भगवान आप द्वारका के राजा बहुत अच्छे लगते हो इधर ही ठीक हो लेकिन मुझे तो युद्ध के लिए आपकी सेना चाहिए आप तो रहे ग्वाल बाल ना आपको ना युद्ध करना आता है ना तीर चलाना आता है हाँ तो आप सही इधर ही रहो आपकी नारायणी सेना दो अर्जुन कि जब बारी आए, जनरली हमारी प्रवृत्ति दुर्योधन के बात ही है दुर्योधन दूसरों का धन लेने में हम एक्सपर्ट हैं, कृष्ण की शक्ति है बहिरंगा शक्ति है। तो फिर अर्जुन को जब कहा अर्जुन ने कहा अर्जुन क्या चाहते हैं कृष्ण मेरे पास सेना हो या ना हो भगवान ने कहा देखो दो चीजें हैं उनमें से तो सेना तो आज ही है कोई इसका विनाश नहीं कर सकता फाइनली अर्जुन ने उसका विनाश किया था पाशुपत द्वारा, के द्वारा शिव जी के हाँ विशेष वर उनको प्राप्त था फिर जब अर्जुन ने भगवान ने पहले कहा था कि तो मैं और मेरी सेना है मैं तो शस्त्र आस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं तो बस खाली रहूंगा तो देखो कुछ मेरा काम में आ सकता हो तो मुझे यूज करो हाँ मैं कुछ करता नहीं हूँ तो अर्जुन ने कहा भगवान आप कुछ करे या ना करे लेकिन हम आप हमें चाहिए भगवान तो क्या करते है? जिनका इनाम नाम है तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सहयोग करते हैं उनका सारथ्य करके हाँ तो भगवान का नाम अच्त है उसका अर्थ है कि कभी भी वो अपने पद से अचुत नहीं होते चाहे वो चोरी कर ले तभी भी ग्लोरियस है चाहे वो ड्राइवर बन जाए तभी भी ग्लोरियस है अभी हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं तो व्यक्ति निंदा करना शुरू कर देंगे या फिर ना नीचे आ जाएंगे हम अपने धरातल से तो भगवान कुछ भी कार्य करते हैं वो महिमा मंडित हैं उनका ग्लोरी और बढ़ते जाता है इसलिए वो अचुत हैं तो अर्जुन ने कहा कि कृष्णा आप हमें चाहिए आराम हम देखते हैं भगवान युद्ध के लिए निकल रहे थे पांडवों को लेकर हस्तिनापुर में तो कुंती महारानी को मिले तो भगवान ने क्या किया एक वचन दिया कृष्ण ट्रूथफुल है भक्ति दशा सिंधु में को गोस्वामी जब भगवान के चौसठ क्वालिटीज का वर्णन करते हैं तो उनमें एक, एक ट्रूथफुलनेस का वर्णन करते हैं सत्यता कि कृष्णा जब कुंती महारानी को कहते कि आपके पुत्रों को मैं ले जा रहा हूँ पांडवों को और बिना किसी खरोज भी नहीं आएगी उनको वापस युद्ध के बाद तुम्हारे पास ला ला के दूंगा और सेम में कृष्ण ले गए महाभारत का युद्ध हुआ और विजयी होकर पांडवास को लाकर कुंती के के सामने खड़े करते हैं और कहते देखो मैंने तुम्हें वचन दिया था हाँ इस प्रकार से डिवोटीज़ का लाइफ का मतलब है कि वो क्या करते हैं अपने जीवन में कृष्ण को प्रायोरिटी देते हैं प्राधान्य देते हैं हाँ युद्ध भक्त का मतलब है अन्यथा भौतिक संसार में बाकी सारे पहले अपने शरीर के और संबंधियों के काम भगवान का काम आखिर में है कि नहीं भगवत सेवा आखरे में पहले बाकी सारी चीजें तो लेकिन जो भगवान है वो ऐसे जो भक्त उनके प्रति प्राथमिकता दिखाकर सेवा की भावना का प्रदर्शन करते हैं भगवान उनके ऋण को भूलते नहीं है कृष्ण का एक क्वालिटी क्या है उनके लिए आप थोड़ा सा भी करते हो सेवा चाहे उनका नाम लेते हो उनका गुणगान करते हो उनकी कथा को सुनते हो आप कृष्ण को सर्व करते हो थोड़ा भी कृष्ण उसको बोलते नहीं है लेकिन इस भौतिक जगत में हम चाहे जितनी मर्जी किसी की सेवा करें चाहे हमारे पारिवारिक सदस्य है समाज के लोग है देशवासी है वो हमें भूल जाते हैं हाँ लेकिन कृष्ण का एक विशेष गुण है इसलिए भगवान को भक्तवत्सल कहा गया है उनका इतना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति कि जिसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते शास्त्रों में ब्रह्मा के पास कितने मुख हैं चार हम एक मुख से कितना बोलते रहेंगे ब्रह्मा भी चार मुखों से बोलते रहे या अनंत शेष भी बोलते रहे हजारों मुखों से फिर भी भगवान की एक क्वालिटी भक्त का गुणगान नहीं कर सकते कितने भगवान भक्तवत्सल हैं और भक्तवत्सल विग्रह कौन से हैं जगन्नाथ जी है कौन से हैं जगन्नाथ जी क्योंकि हर युगों में अलग अलग धाम है हर युग का एक धाम है हर युग के एक डीटीज है और हर युग का क्या है नाम है भगवत नाम तो कलयुग का जो धाम है वो कौन सा है नवदीप मायापुर है कलयुग का धाम बाकी सारे धामों के शक्ति पोटेंसी कम होते जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा लेकिन नवदेव धाम की ग्लोरीज़ क्या होगी बढ़ेगी जैसे कमल ऐसे खिलते रहेगा बाकी धाम क्लोज होते जाएंगे कलयुग के बढ़ने से लेकिन नवदेव की महिमा और बढ़ेगी नवदीप मायापूर्ण और कलयुगा के जो विग्रह हैं वार्शिपेबल विग्रह वो कौन है जगन्नाथ जी सत्ययुगा के रंगनाथ तो कलियुगा में जगन्नाथ जी हाँ, प्रकट होते हैं अपने दारू ब्रह्म के रूप में दारू मीन्स गुड़ उस विग्रह के फॉर्म में भगवान प्रकट होते हैं और वो अपनी भक्त उत्सुता का परिचय देते हैं तो ये जगन्नाथ जी है कौन हाँ मुझे याद है मैं जब नया नया देखा था जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहली बार दर्शन किया था जूम में मेरी पहले रथ यात्रा थी नाइनटी में तो मैंने वो देखा रथ के ऊपर क्या रखा हुआ है एक तो समझ में नहीं आता कुछ एग्जैक्टली क्या है जब किसी भक्तन से हम समझते नहीं है पहली बार देखा जगन्नाथ जी को नाम भी पहली बार सुना था इस नाम के भी कोई भगवान कृष्ण है जगत के नाथ है तो ये जगन्नाथ वास्तव में जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों के विरह में जब रोते हैं तो उनको क्या कहा गया है जगन्नाथ जी इसलिए भगवान अपने भक्तों से इतना अधिक प्रेम उनके हृदय में है इतने अधिक विरह की भावना है कि विरह की भावना के कारण भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके हाथ अंदर चले जाते हैं पाव अंदर चले जाते हैं और इस दिव्य रूप को प्रकट करते हैं विशेष रूप से कलयुग के जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए और जगन्नाथ जी अपनी जो कृपा हैं दोनों चीज़ों से अपनी कृपा प्रदान करते हैं एक तो है अपने दर्शन से और दूसरा क्या है से। तो इस से इस प्रकार भगवान जगन्नाथ इतने अधिक भक्त प्रेमी हैं। कौन से भगवान है भक्त प्रेमी भगवान अलग अलग होते हैं ना चैतन्य महाप्रभु नाम प्रेमी हैं सदा सदा देखो क्या करते रहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे और कृष्णा लीला प्रेमी है भगवान राम मर्यादा तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी भक्त प्रेमी हैं जिनको अपने भक्तों से सर्वाधिक स्नेह है प्रेम है तो जगन्नाथ जी के तो महान लीलाएं हैं इतना अधिक वर्णन आता है जगन्नाथ जी अपने भक्तों की सेवा को नहीं भूलते कभी भी तो जगन्नाथ हाँ जो साक्षात कृष्ण है कहा निवास करते हैं जगन्नाथ जी बताइए कहा निवास करते हैं तो नहीं जगन्नाथपुरी में <laughs> नीलाचल निवास आय भगवान नीलाचल जो धाम है जगन्नाथपुरी वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं और हर एक भक्त की सेवा लेने के लिए वो तत्पर रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं है तो भगवान जगन्नाथ के एक भक्त थे पहले वह एक डिबोटी थे जिनका नाम था रघु वो जो रघु हैं भगवान राम के भक्त थे राम और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन भक्तों को अलग अलग विग्रहों से प्रेम होता है ना भगवान राम से अधिक प्रेम हो जाता है वही कृष्ण भक्तों को विशेष प्रकार से सेवा का आदान प्रदान भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नाना रूपों में प्रकट होते हैं तो ये रघु भगवान राम के भक्त थे एक बार जगन्नाथपुरी में आए गए टेंपल के अंदर आपने देखा जगन्नाथ मंदिर कितना बड़ा है हाँ वहाँ सब कुछ बड़ी चीज़ें हैं भगवान इतने बड़े हैं उनकी आंखें इतनी बड़ी है उनका टेंपल इतना बड़ा है और वहाँ का किचन महा के मटके सब कुछ बड़ा है तो वह जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए घुसे मंदिर के अंदर ये राम के भक्त थे तो भगवान वहाँ खड़े हो गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में ने, कौन सा रूप उन्होंने धारण किया सीता राम और लक्ष्मण तो हो गए मेरे प्रभु यहां कैसे जगन्नाथपुरी बहुत सरल हृदय के भक्त थे भक्ति के लिए हृदय का सरलता होना बहुत आवश्यक हो है कपटता नहीं तो ये सरल हृदय के भक्त थे जिनके पास कोई ऐसा भौतिक ऐश्वर्य नहीं था जगन्नाथ मंदिर के सामने आ, वो बैठे और वहां उन्होंने क्या किया एक दिन जगन्नाथ के लिए भगवान के लिए उन्होंने गार्डन बनाया माला बनाई भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे में भक्त्या प्रयशति इस संसार में किसी को प्रसन्न करना है तो पूरा जीवन आपका बीत जाएगा टेन परसेंट भी आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते संतुष्ट नहीं कर सकते लेकिन भगवान को संतुष्ट करना बहुत सरल है भगवान कहते चाहे मुझे पत्रम पुष्प फल जल आदि कुछ भी दे दो मैं वो स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए भक्ति की जो भावना है वो होनी चाहिए तो फिर इन्होंने एक माला बनाया जगन्नाथ जी के लिए और इनके पास धागा भी नहीं था तो इन्होंने जो केला है केला का जो बार्क होता है केले के धागे भी निकलते अपने कालों की छोटा छोटा थेड़ तो उसमें सारे फूलों को उन्होंने गोथा और वो लाकर जगन्नाथ जी के पास गए पुजारी को दे रहे थे तो पुजारियों ने मना किया भाग जाए यहाँ से हाँ हम हा, इसमें गोथा वहाँ केले के जो बार है उसमें गोथावा माला यूज नहीं करते उनको भगा दिया बाहर इतने दुखी हो गए थे इतना प्रेम उन्होंने डाला था उस माला में अपना जो सेवा की भावना वो बाहर आए और मंदिर का जो मेन गेट है सिम्हा द्वार है उसके बाहर केवल रोने लगे भगवान का स्मरण करते हुए जगन्नाथ जी का और फिर शाम का समय हुआ जगन्नाथ जी के लगभग छह या आठ बार ड्रेसे चेंज होते हैं जगन्नाथपुरी में दिन में तो जब भगवान रात को सोते हैं तो उनको एक वेश धारण किया जाता है जिसका नाम है बड़ा श्रृंगार वेश जिसमें भगवान को वृंदावन की भावना में श्रृंगार किया जाता है उनका फूलों उन से मालाओं से आदि से तो फिर जब पुजारी उन भगवान को सजा रहे थे जगन्नाथ जी को फूल वगैरह लगा रहे थे तो पुजारियों ने देखा एक घंटा बीता फिर भी एक भी फूल एक भी माला जगन्नाथ जी के ऊपर रुक नहीं रही थी सब गिर रहा था पसीने छूट रहे थे सारे पुजारियों के ये क्या हो गया हमने क्या अपराध किया आज भगवान क्यों नहीं सेवा स्वीकार कर रहे हैं तो उन पुजारियों ने भी फास्टिंग कर लिया कि हम अभी आल्टर से बाहर नहीं निकलेंगे सारे इकट्ठा हो गए मेन पुजारी पुजारी हेड बाकी उनके सब भर रुके सोए कि हम पानी भी नहीं लेंगे खाएंगे नहीं जब तक जगन्नाथ जी हमारी सेवा को पूर्ववत स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने जो हेड पुजारी थे भगवान उनके सपने में आके कहते हैं आपकी ये जो मालाएं हैं उनसे अधिक हाँ, मैं आनंद अनुभव करूंगा यदि रघु ने बनाई हुई माला आप क्या करोगे मुझे अर्पित करोगे पुजारियों के दिमाग में लाइट प्रकाश फैल गया उन्होंने कहा कौन है ये रघु हाँ क्योंकि भगवान सेवा स्वीकार करते हैं वो कोई भौतिक क्वालिफिकेशन को नहीं देखते योग्यताओं को नहीं देखते हमारी सेवा की भावना को भगवान स्वीकार करते हैं किसी से भी चाहे छोटा है बड़ा है ऊंच है नीच है धनी है गरीब है हाँ तो फिर जब रघु को ये सारे पुजारी जाते और रघु को कहते आप चलो चलो आपकी माला वो हाथ में ले रात भर रो रहते रहे माला को लेकर हाँ भगवान स्वीकार करें मेरी इस माला को फिर ये पुजारी जाते हैं और उनसे वो माला को लेते हैं और जाते हैं भगवान इस माला को धारण करके फिर सारी बाकी पुष्पों को धारण करते हैं तो तब से जगन्नाथ जी का विशेष जो प्रेम है ये रघु नाम के जो भक्त हैं उनसे हो गया फ्रेंडशिप था के साथ साख्या, साख्या तो ये जो रघु अकेले रहते है जगन्नाथपुरी में तो रघु एक बार बहुत बीमार हो गए इतने आगे बीमार हो गए अपने कुटिया में रहते थे जगन्नाथ मंदिर के सामने उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था उनके लिए भोजन आदि इतने बीमार हो गए थे कि उनको मल मलमूत्र त्यागना भी बाहर डिफिकल्ट होता था जाना कौन उनको देखभाल करेगा तो जगन्नाथ जी भूलते नहीं है अपने भक्तों भक्तों की सहायता करने के लिए क्योंकि जिस प्रकार से को भगवत सेवा करके आनंद प्राप्त होता है उसी प्रकार से भगवान को भी अपने भक्तों की सेवा करके आनंद अनुभव होता है इसलिए कॉम्पिटिशन हमेशा चलता है स्पर्धा भक्त कहते देखता हूं मैं तुम्हारा ग्लोरिस फैलाऊंगा पूरे भाव जगत में सेवा करूंगा भगवान भी कहते अच्छा तुमने इतनी सेवा किया भी, मैं भी तुम्हारे लिए, लिए करूंगा तो एक चलता रहता होड़ जिसको कहते उनका स्पर्धा चल रहा है तो फिर जगन्नाथ जी देखते हैं अरे रघु कई दिनों से नहीं आया दर्शन के लिए तो जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करते हैं ये सब घटना भी ब्रिटिश के समय हुआ था ये जो पास टाइम रघु नाम के भक्त जो भारत पर ब्रिटिशों का राज्य था हाँ, उस समय था। मलाई चंदन और नाना प्रकार की कस्तुरी आदि धारण करते है किंग है वो जगन्नाथपुरी में ना माला है पुष्पों की जो भगवान प्रवेश करते हैं। उसकी कुटिया में तो सुगंधित अब वातावरण तैयार होता है और पर्सनली सारी सेवा करते हैं रघु के रघु पहचान लेता है कि हे कृष्णा आप आप मुझे लज्जित कर रहे हो आ, मैं मैं अपराधी बनते जा रहा हूं आपसे सेवा स्वीकार करके तो जगन्नाथ जी कहते हैं उनको नहीं मैं आनंद का अनुभव करता हूं जब मुझे आपकी सेवा का भक्तों की सेवा करने का मुझे मौका मिलता है तो एक बार हाँ जगन्नाथ जी ने रघु को कहा एक बार भगवान जगन्नाथ जी को कटहल खाने की बहुत इच्छा हो गई जैसे हम लोग भी कुछ ना कुछ खाने की इच्छा व्यक्त करते हैं ना हर एक व्यक्ति ठंड आ रहा है क्या खाते हैं लोग पंजाब में खाते ना शाक खाते हैं और कुछ तो रोटी खाते हैं मक्के की रोटी हाँ मैं पहली बार जब बटाला गया था पंजाब में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे तो हमें तो पता नहीं था ये नॉर्थ इंडियन फूट तो वह बटाला में तीन दिन हमें रुकना था तो कोई व्यवस्था नहीं थी बस और डिवोटीज हम गए थे तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे रोड में बटाला में तो वहाँ हमें एक लाइव मेंबर मिले कहते मैं आपका लाइव मेंबर हो वृंदावन से इतना दूर फिर उन्होंने कहा अब उसका राइस मिल था बहुत बड़े व्यक्ति थे उन्होंने हमें तीन दिन अपने घर में रुकाया उन्होंने कहा आप सबके हम सेवा करेंगे उनका यहाँ ठंड के दिनों में बटाला यहाँ पंजाब में ये खिलाते हैं सबको मक्के की रोटी सरसों का शार तो हमारे भक्त चार पांच भक्त थे हम सब खाते थे और दिन में उन्होंने कई स्कूल्स में प्रोग्राम अरेंज किए थे प्रोग्राम करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो जगन्नाथ जी को भी इच्छा हो गई जब कटल का सम सीजन आया जगन्नाथ ने कहा रघु मुझे कटल खाना है कटहल तो उन्होंने कहा आपको कटल खाना है कल अरेंज करता हूँ उन्होंने कहा ऐसे नहीं हम ना जो राजा गजपति हैं पुरी के राजा उनके गार्डन में जाएंगे कटहल का जो बगीचा है उसमें से चुरा कर खाएंगे चुरा के खाने में जो आनंद है वैसे ये लोग भोग लगाते रहते ना उसमें इतना आनंद नहीं है तो वृंदावन में तो मेरी माँ यशोदा सुगंधित गौ जो गायें हैं सुगंधित दूध वो इकट्ठा करते थे उससे सुगंधित मक्खन दही आदि बनाते थे और वो मुझे अर्पित करते थे तो मुझे उसमें इतना आनंद नहीं आता था बल्कि ब्रज में जितने भी दिन रहा मैं एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली किसी से चोरी न करने से रोज मैं जाके कहाना का चोरी कर लेता था और ग्रहण करता था कि उसमें इतना आनंद है आप नहीं जानोगे तो रघु ने कहा चलो ठीक है क्योंकि उनका बहुत शाक्य था रघु उनके साथ गए भगवान जगन्नाथ के साथ मिडनाइट मध्यरात्रि में भी चोरी दिन में थोड़ी कर सकते आप रात्रि में तो मध्य रात्रि में रघु के साथ जगन्नाथ जी निकलते आप सोचो हाँ हमें तो दिखाई देता है कि जगन्नाथ जी को हाथ नहीं है लेकिन वो इतना खाते कि उनका हाथ कभी सूखता नहीं है गीला ही रहता है क्योंकि भगवान जगन्नाथ सत्ययुग में जब प्रकट हुए थे राजा इंद्रद्युम्न के लिए तो राजा ने उनसे तीन वर मांगे थे भगवान ने कहा मांगो अभी भक्त तो अपने लिए कुछ नहीं मांगता अन्य चिंतम मां पर उपास भक्त का स्वभाव है कि हे भगवान आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप जैसे मर्जी मुझे रखो मैं तो आपके हाथ का कट पुतली मुझे लेकिन एक चीज चाहे आपकी सेवा से मुझे क्या नहीं करो अलग नहीं करो आपका विस्मरण मुझे ना हो जाए सदैव मैं आपका स्मरण करता रहो चाहे जीवन में किसी भी स्थिति में मैं ना रह जाऊँ तो फिर ये जो रघु के साथ भगवान जगन्नाथ जाते हैं मध्य रात्रि में चुराने के लिए और जैसे ये ये दोनों गए गार्डन में रात्रि में तो भगवान जगन्नाथ के तो हाथ आदि नहीं है उनको चढ़ना तो नहीं आता लेकिन जैसे मैंने कहा खाने में बहुत एक्सपर्ट है जगन्नाथ जी की कोई एक्सपर्टीज है तो भोजन करने में है भोगा खाने में इंद्रदमी ने मांगा था तीन बार जिनमें से एक था कि हे देव आप जब तक जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे तब आपकी जो उंगलियाँ हैं वो कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए सदैव क्या रहनी चाहिए प्रसाद से गेली होनी चाहिए ट्वेंटी 24 आवर्स आपको भोगा भोग करना है और दूसरा कि आपका जो दर्शन है वो तो बंद नहीं होना चाहिए सदैव सबके लिए ओपन रहने चाहिए आपके डोर्स सब जगन्नाथपुरी जाते हो तो भगवान जगन्नाथ के दरवाजे तीन चार घंटे के लिए बंद रहते हैं, दो बजे रात को जाओगे तभी भी दर्शन कर सकते हो वो सोने का कुछ टाइम नहीं है ठिकाना नहीं है कभी और रोज एक बजे के बाद ही सोते हैं तीन बजे चार बजे उठते फिर सुबह जल्दी क्यों क्योंकि सारे जीवों को केवल दर्शन देकर ही वो मुक्त करते हैं इस भौतिक कष्टों से तो फिर तीसरा उन्होंने वर मांगा कि राजा इंद्रदन ने कि हे जगन्नाथ देव आप मुझे कोई संतान मत दो पुत्र मत दो क्योंकि मेरा यह ऐश्वर्य और यह आपका इतना भव्य टेम्पल और हजारों लोग आपकी सेवा में आ रहे हैं भगवान का ये जो ऐश्वर्य धन आदि है येरा मेदी, मेरा पुत्र होगा तो वो आपकी संपत्ति को खुद की संपत्ति मानेगा और उसका उपभोग करना शुरू करेगा गलत इस्तेमाल करेगा आपकी धन आदि का तो नहीं चाहिए इस प्रकार से हाँ राजा इंद्र दिमन और उनकी पत्नी गुंडी छा जगन्नाथ के मान भक्त थे तो फिर हगवान जगन्नाथ आठ बार जगन्नाथपुरी में खाते हैं छप्पन प्रकार के भोग <coughs> तो ये भोगु के साथ उस गार्डन में गए और रघु को कहा कि देखो आप चढ़ो इस कटहल के पेड़ पर मुझे तो चढ़ना नहीं आता तो उन्होंने कहा ठीक है और जगन्नाथ ने कहा जब ऊपर जाओगे जो बहुत सारे कटहल नीचे से दिखाई दे रहे हैं जो सबसे पीला पका हुआ सबसे बड़ा कटहल तोड़ना और मैं नीचे हूँ कैच करने के लिए हाँ, आप ऊपर से डाल दो तो ये रघु ऊपर चढ़े उन्होंने देखा कटहल कौन सा कटहल बहुत अच्छा है क्योंकि डुगोटी का स्वभाव क्या है बेस्ट चीज किसके लिए ऑफर करना कृष्ण के लिए, लिए। भौतिकता वाले क्या है बेस्ट चीज अपने लिए और सड़े के लिए चीज हाँ भगवान के लिए जनरली लोग मंदिर जाते हैं जो नोट बाहर नहीं चल रहा है फटा हुआ है हाँ हम हाँ डेलीन बलीफ में डोनेशन बॉक्स काउंट, तो हाँ हाँ काउंट करते थे तो मुझे दिखाई देता था जो भी खराब है वो सारे लोग डोनेशन बॉक्स में आकर डालते हैं <laughs> रिजर्व बैंक ले या ना लेकिन एक बैंक हमेशा को लिए जगन्नाथ जी हर चीज स्वीकार करते हैं इन्होंने कहा कि बेस्ट वो चूज करो और नीचे डालो मेरे लिए कटहल तो जगन्नाथ जी बैठ कर रहे थे नीचे तो ये चढ़ रगो पूरा चढ़े ऊपर और देखा कौन सा कटहल कटहल सबसे बड़ा है को पकड़ा तोड़ा और कहा ओ जगन्नाथ अब नीचे हो हाँ मैं तैयार हूँ कैच करने के लिए झूठ बोल रही है हाथ नहीं है कैसे कैच करेंगे ऊपर से रघु ने जैसे कटहल को छोड़ा जगन्नाथ जी गायब सिक्योरिटी गार्ड बाहर गार्डन इतना बड़ा कटर इतने ऊंचाई से डाला जैसे डाला उस कई भागों में टूट फूट के बिखर गया इतनी बड़ी आवाज हो गई कि सारे राजा के सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और देखते हैं आवाज कहाँ से आई देखा कि ये रघु ऊपर चढ़ा हुआ है और बल्कि जगन्नाथपुरी में रघु शुद्ध भक्त की गणना में था पूरा जगन्नाथपुरी आके उनको प्रणाम करता था उनको रिस्पेक्ट देता था और देखा कि शुद्ध भक्त आज कटहल की चोरी करने के लिए आए हैं। अब देखो ऐसा हो गए क्या चीज की कमी हो गई मध्य रात्रि में कटल के गार्डन में कटल की चोरी करने आए है तो ये गार्ड अवाक हो गए एक गार्ड गया तुरंत राजा गजपति जो किंग था और ये ऊपर ही रह गए नीचे आ ही नहीं रहे थे गार्ड्स कह रहे थे प्रभु जी नीचे आ जाइए प्रभु जी ओ ही थे फिर राजा आए गजपति उन्होंने कहा ओ रघु तो आप नीचे आ जाइए तो कहते हैं आपको राजा ने कहा आपको कटहल ही खाना था तो आप किसी मेरे सेवक को बोल देते पूरा कटहल का बैलगाड़ी भर के मैं आपके पास भेज देता आपको मध्य रात्रि में आकर इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी तो उन्होंने कहा ये मेरी करामत नहीं है ये जो जगन्नाथ जी है उन्होंने मुझे धोखा दिया है उन्होंने फसाया है वो मुझे लेके आए हैं फिर उन्होंने कहा आप उतर जाओ नीचे तो पूरा जो होल स्टोरी था रघु ने बता दिया राजा को और फिर जगन्नाथ को कई प्रकार के कटहल उस दिन अर्पित किए गए उनकी भोगा में तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से प्रीति रखते हैं और उनका आनंद करते हैं आनंद लीला हा? मय विग्रह भगवान आनंद प्रदान करते हैं अपने इस दिव्य विग्रह के द्वारा जगन्नाथ के रूप में तो ऐसे प्रभु के साथ कई घटनाएं थी उनमें से एक घटना थी कि एक बार जब ये रथ यात्रा शुरू होने वाली थी तो पूरा सारा अरेंजमेंट हो गया सारे रथ सज गए राजा के झाड़ू लगाया डी सब बैठ गए और अंग्रेज अंग्रेज लोग ऑर्गेनाइजर थे वहां जगन्नाथपुरी में तो ये ब्रिटिश जो एक लीडर था प्रमुख था वो ऑर्गेनाइज कर रहा था इस रथ यात्रा को सारा देख रहा था वहां जगन्नाथपुरी में अभी कितने 300 साल पहले या कुछ साल पहले तो उसने देखा कि सब तैयारी हो गई अब ये रथ को चलना चाहिए फिर भी रथ चल नहीं रहा था आगे तो उस उस अधिकारी ने हाथी लगाए ऊंट लगाए खींचने के लिए फिर भी रथ जगन्नाथ का हिल नहीं रहा था परेशान हो गया था वही रघुवा बैठे थे रघु के पास जाकर कहते कि देखो ये रथ क्यों नहीं चल रहा है तो रघु तुरंत रथ के ऊपर चले जाते हैं और जाकर जगन्नाथ जी के कान में कुछ बोल के नीचे आ जाते हैं और जैसे वो नीचे आ गए तो देखा कि रथ चलने लगा तो ब्रिटिश जो व्यक्ति था उसने रघु के कान में कहा कि रगो तुम वास्तव में परफेक्ट हो और तुम्हारे मास्टर भी परफेक्ट है <laughs> <laughs> तो देखो रघु का इतना अधिक स्नेह हम भगवान जगन्नाथ जी से था तो ऐसे रघु का एक गुण था कि रोज वो जगन्नाथ प्रसाद अपने कुटिया से बाहर रखते थे हर एक के लिए चाहे डेली वर्क का नियम था चाहे वो पंछी हो कीड़े हो ना जो भी आकर जगन्नाथ प्रसाद को खाओ और लाभान्वित हो जाओ तो इस प्रकार से जगन्नाथ देव भक्तवत्सल विग्रह हैं और अपने भक्तों की जो सेवा है हाँ, कोई उनके प्रति करता है तो भगवान कभी भी नहीं भूलते इसलिए हमें भी भगवत सेवा को अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए हाँ क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं नेहा विक्रमण स्वस्ति प्रत्यय वायन विद्य ते स्वल्प मपय भया स्वल्प थोड़ी सी से भी सेवा करते हो आप जगन्नाथ जी की या भगवान की तो भगवान आपको महान से महान भय से रक्षा कर सकते हैं इसका भगवत सेवा का रिजल्ट परमानेंट है परमानेंट बैंक बैलेंस है भगवान की सेवा का मतलब ये हमेशा बना रहता है प्रभुपद उदाहरण देते थे तो जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस समय जो शिल्पी या जो मिस्त्री होते हैं काम करने वाले तो एक व्यक्ति दो दिन से एक ही जगह कुछ प्लास्टर बना रहा था मिक्सर कर रहा था उस समय पता नहीं सीमेंट था क्या था बनाया जा रहा था तो एक इंजीनियर था वो बहुत परेशान हो गया ये क्या कर रहा है दो दिन से एक ही जगह कुछ बनाया जा रहा है तो नीचे से उस इंजीनियर ने डांट लगाई उसको क्या कर रहे हो इतने समय से कल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ अभी इस कारीगर को गुस्सा आ गया उसने अपना वो तो हथियार होता है उसमें जो भी मिक्सर उसने बनाया होगा वो उठाया और फेंक के मारा उसके ऊपर मारने वाला तो उस साइड में गया और वो दीवार में जाके चिपक गया तो आज भी प्रभुपाद कहते हैं कि आज भी ताजमहल में लोग जाते हैं तो वो दिखने को दिखाई देता है पता है वो वो फेमस स्टोरी हो गई है तो इसी प्रकार से भगवत सेवा है कि भगवान की थोड़ी भी सेवा करते हैं तो वो परमानेंट बनी रहती है तो इसलिए भगवान की सेवा जब हमें प्राप्त होती है तो अपने आप को हमें बहुत महान समझना चाहिए कि मैं बहुत अधिक नहीं छूँ लेकिन गुरु वैष्णव और कृष्ण के विशिष्ट अनुकम्पा से मुझे सेवा करने का मौका मिला है क्योंकि देखो ये जगत में हर कोई भौतिक सेवा में लगा है कुत्ते बिल्ली समाज आदि की सेवा में लगे हैं तो सेवा करनी है तो परम भगवान की क्यों नहीं नहीं क्योंकि सेवा क्यों करता है व्यक्ति सेवा के द्वारा व्यक्ति को आनंद अनुभव होता है अभी जब सोचो पति पत्नी है, वो आपस में सेवा नहीं करेंगे तो क्या आनंद है तो किसी भी चीज को हम सर्व करते हैं सेवा करते हैं आदान प्रदान करते हैं लेनदेन करते हैं सेवा का वही चीज हमें आनंद देती है अपने जीवन में भौतिक तो जगत की सेवाओं से हम आनंद अनुभव नहीं करते आनंद बढ़ता नहीं है आनंद घटता जाता है है कि नहीं घटता है कि नहीं घटता लेकिन भगवत सेवा के साथ ऐसा नहीं है भगवत सेवा हम करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदा बुद्धि बुद्धिवर्धनम आनंद का सागर आपके जीवन में बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा उसकी कोई सीमा नहीं है तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी भक्त वत्सल विग्रह हैं और जो सदैव अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भूलते नहीं हैं और वो सदैव लालायक रहते हैं अपने भक्तों के ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए भोग को स्वीकार करने के लिए और वास्तव में भगवान के लिए कौन कुक कर सकता है केवल लक्ष्मी देवी या श्रीमती राधिका कौन कुक कर सकता है राधा रानी या लक्ष्मी देवी कोई और उनके पास अधिकार नहीं है उनके लिए कुकिंग करने का हम सब उनको असिस्ट कर रहे हैं भगवान हाँ क्योंकि कृष्णा और इनकी सेवा का लेवल क्या है स्तर क्या है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए जब भोजन बनाती है तो किसी भी व्यंजन को रिपीट नहीं करती है कि नहीं ये खासियत है आज तक कोई व्यंजन रिपीट नहीं हुआ स्वीट राइस बनाया है तो फिर से स्वीट राइस नजर ही नहीं आएगा चला गया खत्म नया व्यंजन तो इस प्रकार से भगवान सदैव जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी के हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं इसलिए वह लक्ष्मी वहाँ की ओनर है स्वामिनी है जगन्नाथ टेंपल की ओनर कौन है एग्जैक्टली लक्ष्मी देवी है वृंदावन की मालिक स्वामिनी कौन है राधा रानी है हाँ मैं एक लीला बताता हूँ फिर हम विराम करेंगे जगन्नाथ की एक विशेष लीला है जगन्नाथ टेम्पल की तो जगन्नाथ हाँ अपने भाई बलराम और उनकी बहन कौन है सुभद्रा देवी उनके साथ निवास करते हैं जगन्नाथपुरी में तो वहाँ वो अपने सदैव अपनी बहन और भाई के साथ ही रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का अलग टेंपल है वह अकेले रहती है लेकिन वो सेवा बहुत करती है कुकिंग करना क्योंकि इनको तो खाना इतना भोजन करना है कि हाथ गीले रहने चाहिए तो लक्ष्मी देवी कभी कभी क्या करती हैं जगन्नाथ मंदिर छोड़ के बाहर चली जाती है थोड़ा सा ना घूमने और जगन्नाथ भी बलराम के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं एक बार आ, देखा किसने बलराम ने देखा ओडिशा में क्या है कि मार्गशीर्ष महीने में जो हाँ गुरुवार को मार्गशीर्ष महीने में जो ओड़ीसा की स्त्रियाँ हैं लक्ष्मी की पूजा करती हैं जल्दी उठना घर का साफ सफाई रखना लक्ष्मी का सेवा करना उनके स्तोत्रों को गाना लक्ष्मी को अपना महल छोड़ उनके ऊपर कृपा करने के लिए जाना पड़ता है बल्कि उन्होंने अपने पति से पहले परमिशन लिया था कि मुझे ना कभी कभी जाना होता है मॉल में जाना पड़ता है जिससे आजकल की स्त्रियाँ बिना परमिशन के जाती है फोन कर देगी एस डाल देगी अब वहाँ नहीं जगन्नाथ जी बहुत स्ट्रिक्ट है बिना परमिशन के थल बाहर नहीं निकलना है हाँ लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कई सारे भक्त हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए जाना पड़ता है तो इन्होंने तो परमिशन दिया था फिर वो चली गई एक जगह गई कि जहाँ जो बिजनेसमैन की पत्निया हैं वो 10 9 बज गए फिर भी सो रही थी खराटे मार रही थी बल्कि लक्ष्मी ने देखा तो ये तो आधोगत की लाने वाली सिया है घर में <laughs> वो गई वृद्ध स्त्री का वेश बनाकर लक्ष्मी गई घर में देखा कि सुबह नहीं उठी क्योंकि लक्ष्मी निवास नहीं करती जो क्लीनलीनेस है सुबह उठते भगवत अर्चना आदि होती है लक्ष्मी वहाँ निवास करती है तो वह एक सीनियर बूढ़ी माता जी थी उस घर के उसको कहा देखो आपके बहुओं को उठाओ सब सो रही है दस बजे तक घर में सारा गंदगी पड़ी है झाड़ू नहीं कुछ नहीं मारा क्लीनलीनेस नहीं है और लक्ष्मी का सेवा करना चाहिए भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए अभी दूसरी जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा नहीं नहीं आप जाओ यहाँ से लक्ष्मी जी को भगा दिया कुछ ही दो दिन में देखा गया तो पूरा परिवार बाउल हाथ में लेकर भ्रमण कर रहा था बेगिंग कर रहा था मांग रहा था तो फिर वहाँ से लक्ष्मी देवी आगे जाती है एक एरिया था चांडाल जहाँ रहते हैं लेकिन वहाँ एक स्त्री थी जिसका नाम था श्रिया चांडालिनी श्रिया उसका नाम था वो बहुत सरल स्त्री थी हर चीज़ नीट एंड क्लीन सुबह उठकर लक्ष्मी का सेवा करना भगवान का गुणगान करना दे अब देखो कि साउथ इंडिया जाकर जल्दी उठ के गोबर से क्या करते हैं आंगन को लेपती हैं। फिर राम मैं हम साउथ गए थे, हर स्थान में देखा कि रंगोली शाम के समय सुबह के समय इतना गुण महसूस होता है मतलब भगवान का भक्ति करना स्वाभाविक उत्साह आ जाएगा वहां घरों में स्त्रिया सुबह उठ के पानी छिड़काएगी रंगोलियां बनाएगी साउथ में कल्चर है अभी भी अभी यहाँ तो सब खत्म होते जा रहा है भारत में भी तो ये जो चांदा लेनी वो स्त्री थी वो सब ये सब करते थे अर्ली मॉर्निंग उठकर तो ये बहुत प्रसन्न हो गई लक्ष्मी उनके घर गई उनका आशीर्वाद देकर आई और वो अभी जगन्नाथ मंदिर में घुसी रही थी तो ये दोनों भाई मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे जगन्नाथ और बलराम जो चलते हुए आ रहे थे तो बलराम ने देखा तुम्हारी पत्नी कहाँ गए थे ये वो चारना के घर में गए थे वो अशुद्ध कर लेगी बलराम तो बहुत गुस्से वाले हैं देखा उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को खींचा था अपने किससे हल, हल से हाँ और एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा था कौन से वहां गए थे नैमिषारण्य वगैरह सारे रोमहर सु तो सब लोग उठ के खड़े हो गए जो लेक्चर देने वाला उनके लिए खड़ा नहीं हुआ उसको पूरा मारी डाल दिया घास के हाँ, तिनके से तो बलराम ने कहा आपको आगे डिसीजन लेना पड़ेगा या तो मुझे रखो मंदिर में या अपनी पत्नी को रखो भगवान जगन्नाथ के ऊपर तो बहुत कठिन ये था डिसन लेना उन्होंने कहा पत्नी को बोल दो ऐसा नहीं चलेगा और अभी वो निकल जाए टेंपल से बाहर या तो मैं या तो वो चूज करो अभी कितना कठिन है पत्नी तो करे या भाई को चूज कर <laughs> तो तो तो परमिशन लेके तो जाती हो और मेरा कोई अभी तक गलती भी नहीं हुआ बल्कि आपके साथ जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पिता ने आपको ये वचन दिया था कि लक्ष्मी के द्वारा दस अपराध हो जाए तब तक तो उसको क्षमा कर देना 11 भी क्षमा मत करना तो 10 तो अभी तो पहला भी नहीं हुआ है और आप मुझे बाहर निकाल रहे हो तो फिर भगवान ने कहा आपको बाहर निकलना है निकल जाओ लक्ष्मी बहुत विनम्र पत्नी थी सर और उन्होंने क्या किया तो गुस्सा भी आ रहा था निकली बाहर लक्ष्मी निकली तो जगन्नाथ मंदिर में सेवा करने वाले किसके लोग होते हैं लक्ष्मी के आंडली तो होते सारे सेवा सब निकल पड़े बाहर अभी ये दोनों भाई आराम करके सोके सुबह दूसरे दिन उठे तो सूर्य पूरा हो रहा है अभी तो अभी तक तक बलराम जगन्नाथ ब्रेकफास्ट आया नहीं इनको उठते ही शुरू हो जाता है भोजन नीला तो जगन्नाथ जी कहते मैं चेक करता हूँ आज डिले क्यों हो गया किसी चीज की तो कमी नहीं होनी चाहिए तो बलराम जी ने जिसे कहा जगन्नाथ जी के देखा मंदिर तो खाली खाली कोई है नहीं सेवक किचन में गए किचन में क्या हो रहा है तो देखा किचन तो सारे चूल्हे तोड़ के चले गए थे सारे से बर्तन गायब चूल्हे तोड़ के सब कुछ भी नहीं जगन्नाथ जी फिर सोचते गोडाउन में जाता हो भंडार ग्रह स्टोर स्टोर रूम में गए कुछ भी ग्रेन एक ग्रेन नहीं था वहाँ तो आगे दुखी होकर आ गए कि देखो कि लक्ष्मी चली गई ना तो सारी चीज़ें लेके गए आपके साथ उसके सेवक नहीं है स्टोर हाउस खाली है कुकिंग की बर्तन कुछ भी नहीं है तो क्या करें? बलराम कहते मेरी भूख ना बहुत बढ़ रही है तेज होते जा रही है इन्होंने कहा भी अंदर तो कुछ नहीं बरोड़ में चलते हैं इन दोनों ने ब्राह्मण वेश धारण किया जगन्नाथपुरी में घूमने लगे तो कई दुकान वालों के पास जाते थे कोई उनके दरवाजे में खड़ा नहीं करता था भागो यहाँ से कहाँ आ गए और वास्तव में ये लीला भगवान इसलिए कर रहे थे कि आपने जो भक्त हैं उनकी सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए लक्ष्मी भगवान के भक्त हैं पाद सेवनम जो नवदा भक्ति की प्रोसेस है उसमें से पाद सेवन की वो आचार्य है फिर जगन्नाथ जी घूम रहे थे बलराम के साथ देखा सारे लोग दरवाजे से भगा रहे हैं उनको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है फिर वहां से उन्होंने देखा कि बलराम कहते देखो दूरना एक सरोवर नजर आ रहा है वहां जल ही जल है कम से कम तो पानी तो पी लेते क्योंकि जब तो लक्ष्मी देवी ने सूर्य को कहा था कि तुम्हारा ताप कर दो। ताकि इनको थोड़ा प्यास लगे इनको पता चले रोज ही तो मालपोआ खाते रहते केक खाते राइस खाते इनको क्या पता फास्टिंग ओपोहा इनको क्या पता है हा? कितना कष्ट है कुकिंग करने में खाने में इनको आनंद आता है फिर क्या हुआ जब ये जल के उस सरोवर के पास गए तो पहुंचते कि नहीं तो जल जो सरोवर सूख गया ड्राई परेशान होकर देखा पेड़ को देखा छोटा सा लताए थी जो जो नए नए कोमल पत्ते आ गए थे जगन्नाथ कहते इतना भूख लग रही है कम से कम कोमल पत्ते तो खा लेते हाँ ना जल है ना कुछ तो गए तो पहुंचते कि नहीं तो पत्ते सूख गए पूरा पेड़ ही सूख गया लक्ष्मी जी देख रही है इनकी एक्टिविटीज को फिर जगन्नाथपुरी में भगवान भ्रमण कर रहे थे इधर उधर देखा एक मंदिर दिखाई दिया छोटा सा कितने सारे मंदिर है एक मंदिर में भंडारा हो रहा था कोई दाने व्यक्ति भंडारा बांट रहा था डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था प्रसाद फ्री तो बलराम कहते देखो उस मंदिर में भंडारा चल रहा है हम चलते वहाँ हाँ भोजन करते हैं हम देखा बहुत लंबा लाइन है तो लाइन तो बहुत टफ होगा तो देखा कि एक, एक स्त्री वहाँ से आ रही थी कुछ उसके पास भंडारे में बट रहा था मुड़ी वगैरह बट रही थी हाँ वो लेके आ रही थी हाँ तो वो लेके आ रहे थे तो जगन्नाथ ने कहा माता जी थोड़ा कृपा करो बहुत भूखे हम ब्राह्मण हैं और आप थोड़ा सा प्रसाद दे दो हमें तो बेचारे दया आए कि सूखे सूखे मुंह देख लिए उन्होंने कहा ले लो तो लेते गए तो लक्ष्मी ने हवा विंड गॉड वायु देवता को कहा थोड़ा तेज हो जाओ वायुदेवता इतने तेज हो गए कि मुड़ी को उड़ा के देंगे अभी ये पूरा परेशान हो गए थे जगन्नाथ जी और बलराम इन्होंने देखा भी कहा क्योंकि इन्होंने फिर पता चला कि इधर का भी भोजन नहीं मिलेगा जो चांडाल लोग रहते हैं ना वहाँ एक स्त्री है उनके वहाँ भोजन है वो बहुत दयालु है और फ्री में देती है अभी बलराम ने तो इस कारण से तो उसको निकाला था चार डाल के घर ले खाएंगे हाँ उनके वहाँ से आई है लक्ष्मी घूमती रहती है पूरे दिन इधर उधर फिर अभी बलराम तो शर्मिले हो रहे थे भूख लगे तो क्या दिखाएगा खाएगा नहीं जाएगा व्यक्ति जो मिले वो खा लेता है देखता नहीं है कुछ भी तो फिर जगन्नाथ बलदेव उनके एरिया में गए जो चांडाल का बस्ती था फिर देखा उस घर में गए तो बलराम में अभी भी वो था थोड़ा अंकल था बलराम ने कहा कि आप लोग हमें दे दो लक्कड़ दे दो और सारे इंग्रेडिएंट्स दे दो हम अपने हाथ से कुकिंग करेंगे आपका बनाया वाने खाएंगे जगन्नाथ तो, जगन्ना तो सॉफ्ट व्यक्ति है ना मक्खन के जैसा उन कर है तो फिर जगन्नाथ को कहा कि देखो बलराम ने कहा तुम कुकिंग शुरू करो मैं स्नान करके आता हूँ कुछ तो कुछ तैयार हो जाना चाहिए सुबह से ब्रेकफास्ट लंच डिनर का समय हो रहा है पूरा दिन हमने बताया ना जल मिला है ना पत्ते मिले हैं ना मोड़ी <laughs> कुछ भी नहीं मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अभी स्नान करके आता हूँ तब तक आप तैयार करो जगन्नाथ जी ने चूल्हा चूल्हा लक्कड़ वगैरह लगाया उनसे आगे नहीं जल रहे थे अग्नि देवता को लक्ष्मी जी ने कंट्रोल कर लिया था <laughs> अपना पूरा प्रयास कर कितने मैच बॉक्स लगे होंगे बलराम जी बहुत उत्साह से आ रहे थे स्नान करके अभी जाते ही फिस्ट होगा कुछ ना कुछ प्रशांत हाथे देखा कि जगन्नाथ जी तो रो रहे हैं यहाँ खाली बैठे हुए है, हैं रिसाइड हो जाओ। तुमसे कुछ होगा ही नहीं मैं बैठता हूँ बैठ गए इनसे जल गया लेकिन केवल धुआ ही निकल रहा था ना पायर ना कुछ पक था धुआई से परेशान हो गए लाल हो गई वैसे ही बड़ी बड़ी आंखे हैं दुआ इतना अंदर चला गया फिर परेशान हो गए जगन्नाथ जी कहते थे ईजी चीज़ है जिनके घर हम आए ना उन्होंने जो बनाया वैसे कोई कार्य थे <laughs> क्यों इतना हाँ टेंशन हम ले संतुष्ट हो जाए भगवान ने जो अरेंज किया है खुदी भगवान है फिर बलराम जी ने सोचा ठीक है अभी बहुत हो गया फिर उन्होंने लिया देखा वो लोग उस घर के लोग इतना सर कर रहे थे दोनों भाई खाते जा रहे थे पूरे दिन का जो कोटा है वो पूरा कम्प्लीट कर रहे थे खाते जा रहे खाते जा रहे फुल हो गए फिर फाइनली जब खत्म हो गया तो उनके सामने एक केक सर्व किया गया तो जगन्नाथ देखते कि अरे ये जो केक है ये केवल लक्ष्मी को ही पता है कि मैं पूरे प्रसाद के बाद एक विशेष स्वीट ग्रहण करता हूँ और ये स्वीट आ? इन्होंने रखा है बलराम और ये सब समझ गए हाँ कि यहाँ कौन है लक्ष्मी जरूर है क्योंकि लक्ष्मी जब निकली थी तब उन्होंने कहा था आपको मेरे हाथ से ही आना होगा नहीं तो बारह साल भूखे रहना पड़ेगा ऐसे बोल दिया था उन्होंने निकलते समय फिर हाँ वो समझ लेते कि लक्ष्मी यहाँ है तो फिर बलराम उनके कान में कहते थे आप क्या करना क्योंकि बड़ा भाई तो बोल नहीं सकता हाँ तो उन्होंने का, आप जाओ उनसे क्षमा मांगो उनका हाथ पकड़ के मंदिर लेके आओ और बोलो कि तुम्हें फ्रीडम है कभी भी आ सकती हो बाहर जा सकते हो <laughs> हमारे ऊपर ये विपदा मत लाओ <laughs> इस प्रकार से हाँ लक्ष्मी देवी को लेकर जगन्नाथ आ जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ भक्त वत्सल है भक्तों के प्रेमी है भक्त प्रेमी भगवान तो उनके दिव्य लीलाओं से तो भरा हुआ है हाँ हजारों जो ग्रंथ है तो प्रकार से जगन्नाथ देव से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी से सेवा सदैव हमें मिले, उनका गुणगान करने का मौका मिले और उनका कृष्ण प्रसाद सदैव हम प्राप्त करें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की शिल प्रभुपाद की जगन्नाथ परिधाम की